आप मेरी रक्षा कीजिए आपको नमस्कार है समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है देवेश्वर मैं यहां स्नान करता हूं मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए यूं कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करे फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करें उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए उसके भीतर प्रवेश करके तीन बार देवता की परिक्रमा करें तदंतर मारकंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषणं नमस्ते त्रैहिमां त्वं विरुपाक्ष महादेव नमोस्तुते तीन नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है विकट नेत्रों वाले शिव जी आप मेरी रक्षा कीजिए महादेव आपको नमस्कार है इस प्रकार मारकंडे हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है वहां कल्पान्त स्थाई वटवृक्ष के पास जाकर उसकी तीन परिक्रमा करें फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा भक्ति के साथ उस वट की पूजा करें ओम नमो अव्यक्त रूपाय महाप्रलय कारिणे Maha Sadro Pavistaya naa Grodhaya namostute Amarashtan Sada Kalpe Harishayatanang Vata Nagrodha Harame Paapam Kalpavriksha namostute Abhyakta Swarup Maha Pralekari Evaan Mahan Rasase Yukta को नमस्कार है ko आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं आप पर भगवान श्री हरि का निवास है ना क्रोध मेरे पाप हर लीजिए कल्पवृक्ष आपको नमस्कार है इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पान्त स्थाई वट को नमस्कार करें ऐसा करने वाला मनुष्य कीचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्मतेजोमय बटवृक्ष रूप विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुण को नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में जाता है बटवृक्ष और गरुण का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके तीन बार प्रदक्षिणा करें फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें नमस्ते हलधृतग्राम नमस्ते यमूसलआयुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते वलीनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलं बारे नमस्तेस्तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वज हल धारण करने वाले राम आपको नमस्कार है मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है रेवती रमण आपको नमस्कार है भक्त वत्सल आपको नमस्कार है बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी आपको नमस्कार है प्रलंब शस्त्रों आपको नमस्कार है श्री कृष्ण के अग्रज मेरी रक्षा कीजिए इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित भणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं देवता योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं अतः उसी मंत्र से भक्त पूर्वक गंध पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें फिर इस प्रकार प्रार्थना करें जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो चाड़ूर और केसी के नाशक आपकी जय हो कंस नाशन आपकी जय हो कोमल लोचन आपकी जय हो चक्र गदाधर आपकी जय हो नील मेघ के समान श्याम वर्ण आपकी जय हो सबको सुख देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो जगत पूज्य देव आपकी जय हो संसार संहारक आपकी जय हो लोकपतेनाथ आपकी जय हो मनोवांछित फल देने वाले देवता आपकी जय हो यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है यह क्रोध रूपी ग्राह से पूर्ण है इसमें विषय रूपी जलरा से भरी हुई है भांति भांति के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं मोह रूपी भौरों के कारण यह अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है सुर श्रेष्ठ मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूं पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्तवत्सल सर्व पापहारी समस्त अभिलषित भलों के दाता मोटे कंधे और दो भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले चौड़ी छाती विशाल भुजा पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले शंख चक्र गदाधर मुकुटांगद विभोषित समस्त शुभ लक्षणों से युक्त वनमाला विभोषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है संपूर्ण वेद समस्त यज्ञ सारे दान व्रत नियम उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से सन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है भगवत दर्शन के महात्म के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है तत् पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से साराधना करें नमस्ते सर्वगे देवी नमस्ते शुभ सौख्य दे स्थरायमां पद्मपत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते देवी तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो तुम्हें बारंबार नमस्कार है पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र वाली कात्यायनी मेरी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोक हितकारणी वरदायनी एवं कल्याण मई बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन करके मनुस्य इक्छा अनुसार गती से चलने वाले बिमान के द्वारा श्री विष्णु के बैकुंठ धाम में जाता है।